श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग पूर्व वृत्तांत तथा बाल्य जीवन अवतरणिका धर्म ही भारत का सर्वस्व है भारत तथा अन्य देशों में प्रचलित आध्यात्मिक भाव तथा विश्वासों की तुलनात्मक विवेचना करने पर उनमें विशेष रूप से विद्यमान भिन्नता दृष्टिगोचर होती है देखा जाता है कि ईश्वर आत्मा परलोक इत्यादि इंद्रियातीत वस्तुओं को ध्रुव सत्य मानकर उन्हें प्रत्यक्ष गोचरीभूत करने के निमित्त भारत ने अति प्राचीन काल से अपना सर्वस्व नियोजित किया है एवं उस साक्षात्कार व उपलब्धि को ही उसने अपने व्यक्तिगत तथा जागतिक वैशिष्ट्य की चरम सीमा माना है उनका समग्र प्रयास एक अपूर्व आध्यात्मिकता से चिरंजित है भारत में महापुरुषों का सर्वदा आविर्भाव ही इसका कारण है इंद्रियातीत विषयों के प्रति इस प्रकार का तीव्र अनुराग उसे कहाँ से प्राप्त हुआ जब हम इसके मूल कारण के अन्वेषण में प्रवृत्त होते हैं तब पता चलता है कि दिव्य गुण तथा प्रत्यक्षानुभूति संपन्न पुरुषों का निरंतर भारत में जन्म लेना ही इसका एकमात्र कारण है उनके अलौकिक दर्शन तथा उनकी असाधारण शक्ति का सर्वदा साक्षात्कार एवं विवेचना के फलस्वरूप ही उसमें उन विषयों के प्रति दृढ़ विश्वास तथा अनुराग का उदय हुआ इस प्रकार अत्यंत प्राचीन काल से आध्य आध्यात्मिकता की सुदृढ़ आधारशिला पर अवस्थित होकर प्रत्यक्ष धर्म लाभ रूप लक्ष्य की ओर अपनी दृष्टि को निबद्ध रखते हुए भारत के राष्ट्रीय जीवन ने एक अदृष्ट पूर्व अभिनव समाज का निर्माण एवं सामाजिक का का किया था। राष्ट्र एवं समाज प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभावगत गुणों को अवलंबन कर दैनिक कर्मों का अनुष्ठान करते हुए क्रमशः उन्नत होकर अंत में धर्म लाभ एवं ईश्वर साक्षात्कार कर सके इसकी ओर परिपूर्ण ध्यान रखकर ही भारतीय समाज ने नियम एवं प्रथाओं को निबद्ध किया था बहुत दिनों तक वंश परंपरा परम्परानुगत ये नियम प्रचलित रहने के कारण भारत में धर्म भाव अभी तक इतना सजीव है एवं तपस्या संयम तथा तीव्र व्याकुलता का उदय होने पर प्रत्येक व्यक्ति जगत कारण ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है तथा उनके साथ नित्य युक्त हो सकता है इस बात पर आज भी भारत में सभी का दृढ़ विश्वास है ईश्वर साक्षात्कार पर भारतीय धर्म अवलंबित है इस बात का प्रमाण भगवत दर्शन पर ही भारतीय धर्म अवलंबित है यह बात सहज ही में अनुमान की जा सकती है वैदिक युग से धर्म संस्थापक आचार्यों को जिन पर्यायों से हमने निर्देश किया है उन शब्दों के अर्थों पर दृष्टि डालने से यह बात स्पष्ट हो जाती है जैसे ऋषि आपद अधिकारी या प्रकृति लीन पुरुष आदि अतीन्द्रिय पदार्थ का साक्षात्कार कर असाधारण शक्ति का परिचय प्रदान करने के फलस्वरूप ही उन नामों से आचार्यों का निर्देश किया गया है यह बात निसंदिग्ध है वैदिक युग के ऋषियों से लेकर पौराणिक युग में अवतार नाम से प्रसिद्ध सभी पुरुषों के लिए यह बात समान रूप से कही जा सकती है भारत में अवतार संबंधी विश्वास उत्पन्न होने का कारण एवं क्रम सांख्य दर्शन वर्णित कल्प नियामक ईश्वर वैदिक युग के ऋषि ही काल क्रम से पौराणिक युग में ईश्वर ईश्वरावतार रूप से प्रख्यात हुए यह बात स्पष्ट है वैदिक युग के लोग यह जान गए थे कि कुछ पुरुष इंद्रियातीत पदार्थ समूहों का दर्शन करने में समर्थ है किंतु फिर भी उनके प... पारस्परिक शक्ति के तारतम्य की उपलब्धि उन्हें नहीं हुई थी इस कारण उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को एकमात्र ऋषि पर्याय से निर्देश कर ही वे संतुष्ट हुए क्रमशः मानवों की बुद्धि और तुलना करने की शक्ति ज्यो ज्यों बढ़ने लगी उनका अनुभव भी तदनुरूप होने लगा और उन्हें यह ज्ञान हुआ कि ऋषियों में सभी समान नहीं है आध्यात्मिक जगत में कोई सूर्य सदृश है कोई चंद्र जैसे कोई उज्जवल नक्षत्र की तरह और कोई सावन खद्यूत की भांति दीप्ति प्रदान कर प्रकाशशील है जब उन्हें यह अनुभव हुआ तब ऋषियों को श्रेणीबद्ध करने की चेष्टा उनमें जागृत हुई एवं उसी के आधार पर उनमें से कुछ ऋषियों को उन्होंने विशेष आध्यात्मिक शक्ति संपन्न अथवा उस शक्ति के विशेष अधिकारी रूप से स्वीकार किया इस प्रकार दार्शनिक युग में कुछ ऋषि अधिकारी पुरुष रूप से अभिहित हुए ईश्वर के अस्तित्व के विषय में संदेह पोषण करने वाले सांख्यकार आचार्य कपिल तक को ऐसे पुरुषों के अस्तित्व के संबंध में किसी प्रकार का संदेह उपस्थित नहीं हुआ क्योंकि साक्षात प्रत्यक्ष के बारे में संदेह हो ही कैसे सकता है इसलिए भगवान कपिल तथा उनके चरुणानुगामी सांख्याचार्यों के ग्रंथों में अधिकारी पुरुषों को प्रकृतिलीन रूप से अभिहित होते हुए देखा जाता है ऐसे असाधारण शक्तिशाली पुरुषों की उत्पत्ति के कारणों का निर्णय करते हुए ये कहते हैं पवित्रता संयमादि गुणों से विभूषित होकर पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ होते हुए भी, भी ऐसे पुरुषों के हृदय में लोक कल्याण की वासना तीव्र रूप से जागृत रहती है इसलिए वे अनंत महिमा मंडित स्वस्वरूप में कुछ काल तक लीन नहीं हो पाते हैं किंतु उस वासना के फलस्वरूप सर्वशक्ति सम्पन्न प्रकृति में लीन होकर उसकी शक्तियों को वे अपने शक्ति रूप से प्रत्यक्ष करते रहते हैं और इस प्रकार षडय संपन्न हो एक कल्प पर्यंत अवशेष रूप से जनकल्याण साधन करने के पश्चात अंत में वे अपने स्वरूप में अवस्थित होते हैं प्रकृतिल इन पुरुषों की शक्ति के तारतम्यानुसार सांख्याचार्यों ने उन्हें कल्पनियामक ईश्वर तथा ईश्वर कोटि का नाम देकर दो श्रेणियों में विभक्त किया है